महाभारत आश्रम वासिक पर्व पुत्र दर्शन पर्व एकोन एकोनविंशोध्याय धित्राष्ट्र का मृत बांधवों के शोक से दुखी होना तथा गांधारी और कुंती का व्याज्य से अपने मरे हुए पुत्रों के दर्शन करने का अनुरोध जन्मे जय उच वनवा सभार्ये सभारेणृपादूल वध्वाकुतिया समन्वे विदुचा संसिद्धे धर्मराज व्यपाते वसस्व पांडुपुत्रे सर्वेवाश्रमंडल यी वही कल्यामीच व्यास परम तेजस्वी महर्षिस्तवस्वे जन्मे जनपूा ब्रह्मण जब अपनी धर्मपत्नी गांधारी और बहु कुंती के साथ निपशिष्ट पृथ्वीपति धतराष्ट्र वनवास के लिए चले गए विदुर जी सिद्धि को प्राप्त होकर धर्मराज्य के शरीर में प्रविष्ट हो गए और समस्त पांडव आश्रम मंडल में निवास करने लगे उस समय परम तेजस्वी व्यास जी ने जो यह कहा था कि मैं आश्चर्यजनक घटना प्रकट कुङ्गा वह किस प्रकार हुई हु मुझे बतानवासे च कौरवः के अन्तलमत्यतः युधिष्ठिर नरपतिर्वसन् सजनस्तदा अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले पूर्ववंशी राजा युधिष्ठिर कितने दिनों तक सब लोगों के साथ वन मे ते किमाहारास्यते तत्र ससैान्यवसन् प्रभो शांतपुरा महात्मा प्रभो निष्पाप मुतपुर के स्त्रियों के साथ वे महात्मा पांडव क्या आहार करके वहां निवास करते थे वै सम्पावाच तेनुताजन कुरराज पांडवा विविधान्यन्नपा विश्रामयानुभवंति ते वै सम्पाजी ने कहा राज कुरराधिताट ने पांडुओं को नाना प्रकार के अन्न प्राण पान ग्रहण करने की आज्ञा दे दी थी अतः वे वहाँ विश्राम पाकर सभी तरह के उत्तम भोजन करते थे मासमेकम्बीतःपुरावे अथ तत्रागम यथोक्तम ते मयान घे सेनाओं तथा अंतपुर के स्त्रियों के साथ वहाँ एक मास तक वन में विहार करते रहे इसी बीच में जैसा कि मैंने तुमहे बताया है वहा जी का आगमन हुआ तथा च सर्वेषां कथाभिं राजन नाजगुनमुनि परे राजन राजा युधिष्ठिर के समय व्यासजी के पी बैठे हुए उ सोगो में जयुक्त बाते होती उय दूसरे दूसरे मुनि भी आये नारद पर्वत देवलस् महातप विश्वावसु तुबूरस्त्रसेन से भारत भारत उन्मे नारदपर्वत महातपस्वी देवल विश्वावसु तुरु तथा चित्रसेन्धी थे तेषापि यक्रे महातपा धृतराष्ट्रभ्यनुात कुजो युद्धि धृतराष्ट्र के आज्ञा से महातपस्वी कुरराज युधिष्टि ने उनसब की भी यथोचित पूजा की निषेधोस्ते तथा सर्वे पूजा प्राप्त युधिष्ठिरा आसनसुच्यु बर्णेश युधिष्ठिर से पूजा ग्रहण करके वे सब के सब मोर पंख के बने हुए पवित्र एवं श्रेष्ठ आसनों पर विराजमान हुए तेसु तत्रोपविष्टेशु सू राजा महामति पांडुपुत्र परिवृत्यो निषाद कुरुद्व पुरुश्रेष्ठ उन सबके बैठ जाने पर पांडुवों से घिरे हुए परम बुद्धिमान राजा नेत्राष्ट ब थे गांधारी चैवकुंती च्रौपदी सात्वती तथा स्त्रियान्या्यन्या भी सहोप विभिषु तथ गधारी कुती द्रौपदी सुभद्रा तथा दूसरी स्त्रियॉँ अन्य स्त्रियों के साथ आसपास ही एक साथ बैठ गई तेज तत्र कथा दिव्या धर्मिष्ठाश्चा भुवनृप ऋषीण च पुराणा देवासुरश्रिता हरेश्वर उस समय उन लोगों में धर्म से संबंध रखने वाली दिव्यकथाएँ होने लगीं प्राचीन ऋषियों तथा देवताओं और अस्त्रों से संबंध रखने वाली चर्चाएं छिड़ गई तथा कथान संस्था चक्षुमी प्रोवाच बदता पुनरव अर्थ तदच प्रेड़ो महातेजाविदाम बातचीत के अंत में संपूर्ण वेद वेदताओं और वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी महर्षि व्यास जी ने प्रसन्न होकर प्रज्ञा चक्षु राजा धृत्राश ते पुनः वही बात कही विदिम मम राजेन्द्र यत्तम दह्यम शोकन तव पुत्र कृतेन वही राजेंद्र तुम्हारे हृदय में जो कहने की इच्छा हो रही है उसे मैं जानता हूँ तुम निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक से जलते रहते हो गांधार्याखम हृदय ठष्ठते निरा कुयाच यमहाराज महाराज हृदय स्थित महाराज गांधारी कुंती और द्रौपदी के हृदय में भी जो दुख सदा बना रहता है वह भी मुझे ज्ञात है यज्ञार्य ते तीव्रम दुखम पुत्र विनाशज सुभद्रा कृष्ण भगनी तच्चा विदित श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने का जो दुस्सह दुख हृदय में धारण करती है वह भी मुझसे अज्ञात नहीं है श्रुवा समागम इमं सर्वेशा वस्तु संशय छेदनार्था प्राप्त कौरवनंदन कौरवनंदन नरेश्वर वास्तव में तुम सब लोगों का यह समागम सुनकर तुम्हारे मानसिक संदेहों का निवारण करने के लिए मैं यहां आया हूँ इमे देव गंधर्वा सर्वे चे मे महर्षिय पश्यंतु तपसौ वीरियम अद्य में चिर संभृतम ये देवता गंधर्व और महर्षि सब लोग आज मेरी चिरसंचित तपस्या का प्रभाव देखें तदुच्यता महाप्राज कमकामं काम प्रदा ते प्रमणोस् वरम दात पश्य नरेश बोलो मैं तुम्हें कौन सा अभीष्ट मनोरस प्रदान करूं। आज मैं तुम्हें मनोवांचित वर देने को तैयार हूं। तुम मेरी तपस्या का फल देखो एवंक्त सराजेन्द्रो व्यासेना बुद्धिना मुहूर्तम संचित्य वचना चक्रम अमित बुद्धिमान महर्षि व्यास के ऐसा कहने पर महाराज धित्राट ने दो घड़ी तक विचार करके इस प्रकार कहना आरम्भ किया धन्योस्म्य अनुग्रह तो सफल जीवित समागमो देह भगवि स साधु भगवान आज मैं धन्य हूँ आप लोगों की कृपा का पात्र हूँ तथा मेरा यह जीवन भी सफल है क्योंकि आज यहाँ आप जैसे साधु महात्माओं का समागम मुझे प्राप्त हुआ है अद्य चाप्यवग्छा भी गतिमेषा मिहात्मन ब्रह्मकल्पैर्भवि समेत हम तपोधना तपोधनो आप ब्रह्मतुल्य महात्माओं का जो संग मुझे प्राप्त हुआ उससे मैं समझता हूँ कि यहां अपने लिए अभीष्ट गति मुझे प्राप्त हो गई दर्शनादेव भवताम पूना संशय विद्यते न भयम चापी परलोकान्न इसमें संदेह नहीं कि मैं आप लोगों के दर्शन मात्र से पवित्र हो गया निष्पाप महर्षियो अब मुझे परलोक से कोई भय नहीं है किंतु तस् दुर्बुद्धे मंदस्पन दूयते भी मनो नित्यम स्मृत पुत्र अत्यंत खोटी बुद्धि वाले उस मंदमती दुर्योधन के अन्यायों से जो मेरे सारे पुत्र मारे गए हैं उन्हें पुत्रों में आसक्त रहने वाला मैं सदा याद करता हूँ इसलिए मेरे मन से बड़ा दुख होता है अपापा पांडवाजन निकृता पापबुद्धिना घाति पृथ्वी सहजा दीपा पापपूर्ण विचार रखने वाले उस दुर्योधन ने निरपराध पांडवों को सताया तथा घोड़ों मनुष्यों और हाथियों से इस सारी पृथ्वी के वीरों का विनाश राजानहात्मा नाना आगम्य मम पुत्रार्थे सर्वे मृत्यु वसंगता अनेक देशों के स्वामी महामनषी नरेश मेरे पुत्र की सहायता के लिए आकर सबके सब मृत्यु के अधीन हो गए ये ते पित्र दाराश्च प्राण मनस प्रिया प्रेतराज निवेशनम वे सब सूरवीर भूपाल अपने पिताओं पत्नियों प्राणों और मन को प्रिय लगने वाले भोगों का परित्याग करके यमलोक को चले गए कान तेषाम गति पित्रार्थे ये हतामृधे पुत्र पौत्राणाम मम ये निहतायुधि जो मित्र के लिए युद्ध में मारे गए उन राजाओं की क्या गति हुई होगी तथा जो रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए हैं उन मेरे पुत्रों और पौत्रों को किस गति की प्राप्ति हुई होगी दियते मे मनोभिक्षण घातय्वा महाबल भीषम शांत नवद्ध द्रोणम चिजसत्तम महाबली सांतनु नंदन भीस्म तथा वृद्धब्राह्मण प्रवर द्रोणाचार्य कराकर मेरी मन को बारंबार दुस्सहसंताप प्राप्त होता है मम पुत्रेण मूढ़ेन पापेनाकतबुना क्षय नही कुलम दीप्त पृथ्वीराज्य मीक्षता अपवित्रे मेरे पापी एवं मूर्ख पुत्र ने समस्त भूमंडल के राज्य का लोभ करके अपने दिव्यमान कुल का विनाश कर डाला ए तत्सव अनुस्मृत्य दश्यमाण दिवनिश न शांतिमिगछा भी दुःख शोक असमाहत इतमें चिंतान से विद्यते ये सारी बातें याद करके मैं दिन रात जलता रहता हूँ दुख और शोक से पीड़ित होने के कारण मुझे शांति नहीं मिलती है पिताजी इन्हीं चिंताओं में पड़े पड़े मुझे कभी शांति नहीं प्राप्त होती वह सम्पाण वाच तत्वा विविधम तस्राजर से परिदेवीत पुनर्नवी कृत शोको गाँधारिया जनभे जय वैशंपान जी कहते हैं जनभे जय राजष्ट्र का वह भाति भाति से विलाप सुनकर गांधारी का शोक फिर से नया सा हो गया कुया दृपदपुत्र्या सुभद्राया तथा तासा च वरणारिणाम वधूना कौरवश्य कुंती द्रौपदी सुभद्रा तथा कुरराज की उन सुंदरी बहुओं का शोक भी फिर से उमड़ाया पुत्र शोक समाविष्टा गाँधारी द्विदम त्विद्रवीत श्वसुरब्धनयना देवी प्राजलिुद्धिता आँखों पर पट्टी गांधारी देवी ससुर के सामने हाथ जोड़ खड़ी हो गई और पुत्र शोक से संतप्त होकर इस प्रकार बोली सोड़श मणिवर्षाणी गि मणिपुंग अश रागोहता पुत्रान शो चतो न विभो मणिवर प्रभो इन महाराज को अपने मरे हुए पुत्रों के लिए शोक करते आज सोलह वर्ष बीत गए किंतु अब तक इन्हें शांति नहीं मिली पुत्रशोक सामिष्टो निःस्वस भूमिप नशे ते वसती सर्वा महामुनि महामुने महा ये भूमिपाल धृतराट पुत्र शोक से संतप्त हो सदा लंबी सांस खींचते और आहि भरते रहते हैं इन्हें रात भर कभी नींद नहीं आती लोकान समर्थो से सृष्टु सर्वा बलात् किम लोकागताजो दर्शयत सुतान आप अपने तपोबल से इन सब की दूसरी सृष्टि करने में समर्थ हैं। फिर लोकांतर में गये हुए पुत्रों को एक बार राजा से मिला देना आपके लिए कौन बड़ी बात है इयं च द्रौपदी कृष्णां हतज्ञाति सुताभृचं सोचत्यतीव सर्वासां स्नुषाणां दयिता य द्रुपदकुमारी कृष्णा मुझे अपि समस्त पुत्र बन्धुओ में सधिक प्रिय है इस बेचारी के भाई बंधु और पुत्र सभी मारे गए हैं जिससे यह अत्यंत शोक मग्न रहा करती है तथा कृष्ण स भगनी सुभद्रा भद्रभाषिणी सौभद्रवत संतप्ता भृतम सोचतिभावि सदा मंगल में वचन बोलने वाली श्री कृष्ण की बहन भाविनी सुभद्रा सर्वदा अपने पुत्र अभिमन्यों के वध से संतप्त हो निरंतर शोक में ही डूबी रहती है इं चूरिवसौ भार् परमसमता भरतीभ्य संसोका भृत थोचत भाविनी यस्तु स्वशुरोध्रीमािक सक निदत्त पिता सह महारणी भूरिस्रभा पत्नी बैठी है जो पति मृत्यु के शोक से व्याकुल हो अत्य दुख में मग्न रहती है इसके बुद्धिमान शशुर ससुर कुरुश्रेष्ठ बालिक भी मारे गए हैं है के पिता सोमदत्त भी अपने पिता के सा महासमीरगति प्राप्त हुए थे श्रीमतो महाबुद्धे सङ्ग्रामे स्वपलायन पुत्र से पुत्र ते पुत्रशत निहतमृिरे तस्या शतमित दुखशोक सहत पुनः पुनर्वधर्म वर्धयानम शोक राजो मम तेनारंभेण महता मा मुसते महामुनि आपके पुत्र संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले परम बुद्धिमान जो ये धीमान महाराज हैं इनके जो सौपुत्र सम्रांगण में मारे गए थे उनकी ये सौ स्त्रिया बैठी हैं ये मेरी बहुएं दुख और शोक के आघात सहन करती हुई मेरे और महाराज के भी शोक को बारंबार बढ़ा रही है महामुने ये से सब, सब शोक के महान आवेग से रोति हु मुझे हि घेर बैठी रति है चशुरा महात्मान सशुराम ए महारथा सोमदत्त प्रभृत का नुतेम गति प्रभो प्रभो जो मेरे महामनस्वी श्वशर शूरवीर महारथि सोमदत्त आदि मारे गए हैं उन्हें कौन सी गति प्राप्त हुई है तसादा भगवन् विशोको यम महीपति यहासा भविता चाहम कु चेयम वधु तव आपके प्रसाद से ये महाराज मैं और आपकी बहु कुंती ये सब के सब जैसे भी शोक रहित हो जाएं ऐसी कृपा कीजिएुक्तव्याम गांधार्या कुंती व्रत कृष्णना प्रक्ष जातम पुत्र तम सस्महारादित्य सन्निभ जब गांधारी ने इस प्रकार कहा तब व्रत से दुर्बल मुख वाली कुंती ने गुप्त रूप से उत्पन्न हुए अपने सूर्यतुल्य तेजस्वी पुत्र कर्ण का स्मरण किया तामृषिवरदो व्यासो दूरश्रवण दर्शन अप्य दुख ताम देवी मातर दूर तक के देखने सुनने और समझने वाले वरदायक ऋषिव्यास ने अर्जुन की माता कुंती कुंतीदेवी को दुख में डूबी हुई देखा ताम वाच तथो व्यासो ये कार्य विवक्षित तद्रोही महाभागे ये मृति वर्तते तब भगवान व्यास ने उनसे कहा महाभागे तुम्हें किसी कार्य के लिए यदि कुछ कहने की इच्छा हो तुम्हारे मन में यदि कोई बात उठी हो तो उसे कहो शसुराय ततः कुंती प्रणम्य सिरसा तदाम वाचवाक्यम सव्रीड़ा पुरातन तब कु ने मस्तक झुकाकर ससुर को प्रणाम किया और लज्जित हो प्राचीन गुप्त रहस्य को प्रकट करते हुए कहा इत महाभारते आश्रम वासिके पर दर्शन परवड़ी धृतराष्ट्र आदि कृत प्रार्थन एकोन त्रिंशोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्रम पर्व के अंतर्गत पुत्र दर्शन पर्व में धृतराष्ट्र आदि की, की हुई प्रार्थना विषयक उन्तीसवा उन, उसवाध्याय पूरा हुआ